श्रुति स्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत्म शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्य केशव बातरायण भाष्य कृत वंदे भगवरात्मे मूर्ति ओम नमो नारायण आय ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय तृतीय पाद में सर्वापेक्षा अधिकरण ष्ठवाधिकरण है जैसे शब्द आया उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के लिए सभी साधनों की अपेक्षा है ये कहा तो सर्वापेक्षा च इत्यादि श्रुधेर ये सूत्र बहिरंग साधन की ओर संकेत है और उसके बाद अभी अगला सूत्र में अंतरंग साधन की चर्चा कि भाष्य में कहा जैसे अश्व की योग्यता के अनुसार अश्व को रथ में ही लगाया जाता है उसको लांगल में यानी हल जोतने में नहीं लगाया जाता इसी प्रकार ब्रह्मचर्य आदि जो आश्रम विहित तो कर्म है तत्द आश्रमों में जिन नियमों को पालन करने के लिए कहा गया कि आश्रम का अर्थ ही उसी में है जो जिसका विधान हुआ है उसके अनुसार उसका पालन करना आसमान श्रम एस्याम अवस्था या स आश्रम ऐसा होता है जिस अवस्था में कुछ विशेष नियमों का पालन करना हो वो आश्रम है इसलिए कहा सर्वा आश्रम कर्माणी सभी आश्रम कर्मों को जैसा आवश्यक है वैसा परिपालन करना है यह क्रम से साधन होगा इस अधिकरण का यह विशेष बात ध्यान रखने की है कि ब्रह्म विद्या यानी ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण है अर्थात ज्ञान होने के उपरांत और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं मोक्ष उत्पन्न करने के लिए ज्ञान के समकाल में ही मोक्ष होता है ऐसा सिद्धांत में माना जाता है उसकी चर्चा आगे आएगी तो साक्षात मोक्ष का कारण तो ज्ञान है किंतु अन्य जो आश्रम कर्म है ये ज्ञान के उत्पत्ति के साधन है ऐसा भाष्यकार ने अंत में स्पष्ट किया एवं आश्रम कर्माणी विद्या फल सिद्धौ कि विद्या के द्वारा विद्या के फल प्राप्तों में आश्रम कर्मों की कोई अपेक्षा नहीं ज्ञान के बाद कोई कर्म करे तभी मोक्ष प्राप्त हो ऐसा आप तो कदा भी नहीं किंतु उत्पत्तों से अपेक्षंत उत्पत्ति के लिए अपेक्षित है ज्ञान तो की उत्पत्ति के लिए इन सभी साधनों की अपेक्षा है इसलिए जहां जहां ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है ज्ञाने नेवतु कई तो कई बल्यम तो ज्ञान से ही मोक्ष होता है और ज्ञान ही मोक्ष के लिए मुख्य साधन है साक्षात साधन है इत्यादि वेदांत में बहुत जगह ऐसा आता है उसमें कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ज्ञान से अतिरिक्त कोई साधन को माना ही नहीं यहां तक बहुत सारे दोदियों को भी आचार्य के सिद्धांत पर यह भ्रम हो गया था उसके कारण उन्होंने अपने सिद्धांत को अलग करना चाहा वास्तविकता उससे विपरीत है भाष्यकार ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा ज्ञान से ही होता है और कोई साधन की कोई उपयोगिता नहीं अभी आपको पता चलेगा यहां तो उसी की चर्चा चलनी है किंतु तो कुछ आचार्यों को ऐसा लगा कि ज्ञान से इधर साधनों का खंडन किया है भाष्यकार ने वो नहीं रखना चाहिए कर्म को नहीं रखना चाहिए भक्ति को नहीं रखना चाहिए उसके लिए कोई स्थान नहीं है ऐसा उनको लगता है उन्होंने सम्यक प्रकार भाष्यों का परिशीलन नहीं किया है ऐसा ही कहना पड़ेगा क्योंकि भाष्य तो कभी बदल के आया ऐसा तो है ही नहीं जब से भाष्य उपलब्ध है सभी पंडितों की और गवेशकों की ये मानना ही है कि ये भाष्य जैसा प्राप्त हुआ वैसा ही है इसमें बहुत पाड़ भेद भी नहीं मिलते ये हमारे सौभाग्य की बात है इतना भाष्य हमारे पास ठीक ठीक उपलब्ध है केवल गीता भाषी में कुछ पाड़ेद मिलते हैं किंतु अन्य भाषा में बहुत पाणभेद नहीं मिलता तो इसका यह अर्थ है कि जैसा भाष्य हुआ मतलब सैकड़ों सालों से वो एक ही प्रकार से चलता आ रहा है इस दृष्टि से ये भाष्य में जो कहा है उन वचनों को भाष्यकार का वचन और अभिप्राय सिद्धांत मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी तो यहां यह स्पष्ट कहा कि ये ज्ञाने नए तु कैवल्यम इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य ऐसा ही समझना चाहिए कि ज्ञान होने के उपरांत यानी ज्ञान और मोक्ष के बीच में और कोई साधन आवश्यक नहीं ज्ञान के प्रथम ज्ञान के प्रारंभिक अवस्था में सब कुछ चाहिए इसलिए उत्पत्तों से अपेक्षण देका, उत्पत्ति में अपेक्षित ज्ञान की उत्पत्ति में उनकी अपेक्षा है यह कहा था ये इसी पृष्ठ में अठासी पृष्ठ में नीचे न्याय निर्णय टीका के कुछ अंश देखिए पूर्व में शंका है कि ननु अत्रा विविधिशा संयोगो यज्ञादीना ज्यायते शंका करने वाले कहते हैं कि ये जो वाक्य है तम एदम वेदावचन ब्राह्मणा विविधिशंति ये जो वाक्य इसके आधार पर आप यज्ञादियों को भी ज्ञान का साधन मान रहे हैं इस वाक्य में तो विविदिशा संयोग यज्ञादि नाम जाए थे तो विविदिशा के साथ यज्ञादियों का संबंध दिखता है विविदिशा मैंने जानने की इच्छा करने के संबंध में ज्ञान के विषय में नहीं कहा जानने की इच्छा के संबंध में कहा कि ऐसा यज्ञ यागादियों को करने के बाद में जानने की इच्छा होती है या जानने की इच्छा करनी चाहिए कल कहा था कि देवी भी यहाँ वर्तमान लट लगार का प्रयोग किया तो भी यहाँ विधिलिंग मानना चाहिए ऐसा कहा था तो इसलिए विविधिधि नाम ऐसा मालूम होता है यदि तस्यां विषय सौंदर्य लभ्याम तेषाम अन्वय अयोगा दिश्यमाणे ज्ञाने अन्व अभ्युपगम्य थे यदि ऐसा होता हुआ अभी आप विषय सौंदर्य से प्राप्त यानी विषय प्रतिपादन की शैली से प्राप्त उस वाक्य को अन्वय तेषा अन्वय अयोगा थके साथ अन्वय न करते हुए शिष्यमाणे ज्ञाने अन्वय अभिमित जो आप ज्ञान के साथ इसका अन्वय करना चाहते क्योंकि पहले पूर्व अति ने कहा था न्याय संग्रह में कि ऐसा देखा गया है कोई भी कार्य करना करता है तो फल के उद्देश्य करता है लेकिन कोई इच्छा पैदा हो इस उद्देश्य से कोई कार्य नहीं किया जाता कोई भी ऐसा नहीं करता है कि हम ये करेंगे करेंगे तो हमें जानने की इच्छा पैदा होगी ज्ञान पैदा होगा ऐसा नहीं जानने की इच्छा पैदा होगी और इच्छा पैदा करने के लिए कौन कोई कार्य करता है ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया तो कोई भी व्यवहार में भी नहीं होता इच्छा तो आती है किसी कारण से आती है आने के बाद उस, उस विषय को प्राप्त करने की चेष्टा होती है आप तो यहां कह रहे हैं कि जानने की इच्छा करने के लिए इतनी आजादी करो ऐसा कैसा होता है ये तो होता ही नहीं मतलब ऐसी मानसिकता ही नहीं है साइकोलॉजी ऐसा नहीं होती है कि कभी हम इच्छा के लिए कुछ प्रयत्न करें इच्छा के लिए नहीं होता हम तो इच्छा को निपटाने में लगे हुए हैं जो जो इच्छाएं होती है उन इच्छाओं को प्राप्त करके या हटा करके कुछ करने में लगे हुए हैं अब कोई भी इच्छा हो इच्छा को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता ऐसे में यहां वाक्य में तो इच्छा प्राप्त करने की बात हो रही है अब इसको आप वहां अन्वय नहीं करते हुए आप ज्ञान में अन्वय करेंगे आप कहना चाहते हैं कि विविधिशा का अर्थ या ज्ञान कर देना चाहिए ऐसा तो भाष्य ने कहा था तो यदि ऐसा कहते हैं तो तब तो ज्ञानस्य से तब तो क्या बोलना पड़ेगा जो भी ज्ञान होता है वो मान का अधीन होता है प्रमाण का अधीन होता है तो मानाधीन होने पर कर्मणाम तत्र अन्वया कर्मों का वहां अन्वय नहीं होता क्योंकि ज्ञान के लिए जितने प्रमाण को कहे गए यानी प्रमाकरणम प्रमाण के रूप में जितने प्रमाणों को ज्ञान के लिए कहे गए उनमें कहीं भी कर्म को नहीं कहा यानी कर्म एक प्रमाण है उससे ज्ञान होता है ऐसा कहीं कहा है क्या नहीं कहा तो जो हमारे पांच प्रमाण या छठ प्रमाण जो भी है इनमें कर्म को घिनाई नहीं कर्म का कोई प्रमाण में स्थान नहीं है कर्म प्रमाण है ऐसा कोई नहीं मानता ऐसे में ज्ञान तो प्रमाण के अंतर्गत होता है ज्ञान माने प्रमा प्रमा जो है प्रमाण के अंतर्गत होता है और कर्म को प्रमाण के रूप में माना नहीं है तो आप फिर कैसे कहेंगे कि कर्म करने से यत्न करने से ज्ञान पैदा होता क्यों ज्ञान और कर्म का कोई संबंध वादियों ने नहीं माना और होता भी नहीं आप कितना यत्न करने से ज्ञान पैदा होता ऐसा होता ही नहीं इसलिए यज्ञ दानादि करने से उससे ज्ञान पैदा होता है और उत्पत्त तो उचे दे आपने कहा वो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित है अब इसका मतलब वो प्रमाण के रूप में काम करेगा का, ऐसा दिखता है। ऐसा तो नहीं दिखता है और लॉजिकली भी नहीं है प्रैक्टिकली भी नहीं इसलिए नहीं हो सकता इसलिए तत्र अन्वया क्योंकि कर्म का ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं दिखता ज्ञान होने के बाद में जिसको ज्ञान हो गया जैसे कोई कर्म करने की विधि के बारे में ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान संपन्न व्यक्ति पंडित विद्यावान ज्ञानवान होकर के उस कर्म को संपन्न करता ऐसा तो देखा गया लेकिन कर्म होने के बाद में कर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा नहीं देखा गया कर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है कर्म का ज्ञान का संबंध नहीं मानता क्योंकि कर्म के लिए प्रमाण की आवश्यकता है वो ज्ञान प्रमाण होता है विद्वान ये येता विद्वान या जी ऐसे ऐसे वाक्य आता है कि विद्वान को ही यज्ञ करना चाहिए यानी अध्ययन करके यज्ञ के विषय में जानकारी प्राप्त कर तदनंतर यज्ञ कराना चाहिए करना चाहिए कराना चाहिए ये तो होता है जैसे अध्ययन आदि आध्य करके आप ग्रेजुएशन आदि प्राप्त करके आप नौकरी करते हैं उसी के संबंध में जान होता है। ये ठीक है कर्म के बाद कार्य होता है ये ठीक है लेकिन कर्म के बाद कर्म से ज्ञान होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता इसीलिए तद सिद्धि कहा अगाधि कर्म ज्ञान के लिए साधन है इसका अन्वय नहीं होगा तो श्रुद त्यागे नत्फले मोक्षे किमित अन्वयो नैश्चित इसलिए आपको और कोई रास्ता ही नहीं आपको यह कहना पड़ेगा कि जबकि कर्म से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और कर्म और ज्ञान में प्रमाण प्रवेश संबंध नहीं है इसलिए कर्म से सीधा मोक्ष होता है ऐसा कहना पड़ेगा फिर तो ज्ञान ज्ञान तो होता नहीं तो फिर क्या करेगा वो परिशेष मोक्ष ही होगा डायरेक्ट करना पड़ेगा आपको और क्या रास्ता है अब कर्म किसके लिए कर रहा है ज्ञान के साथ उसका संबंध नहीं बना और फिर कर्म का प्रयोजन तो शास्त्र में कहा पुरुषार्थ का साधन है तो फिर आपको सीधा बोलना पड़ेगा कर्म से मोक्ष होता है ऐसा होता है क्योंकि कर्म से जैसा स्वर्गादी होते सभी पुरुषार्थ हो जाते हैं इसी प्रकार मोक्ष भी हो जाएगा ऐसा आपको कहना पड़ेगा ऐसा अन्वय क्यों नहीं कर रहे आप इसलिए पूछ रहे कि तत्फले मोक्ष किन्वय नई क्यों ऐसा नहीं कर रहे तब उसके उत्तर में कहा कि तत्र आ विविदिशा इत्यादि तो भाषी में कहा था तो विविदिशा संयोगाच ये उत्पत्ति साधन भावो अवसीयते कहा भाषिकार यहां विविदिशा के साथ संबंध करके इन कर्म आदि साधनों का उत्पत्ति साधनत्व निश्चय करते हैं कैसे निश्चय किया उसके लिए आगे कहा था अध यद यज्ञ इत्याचे ब्रह्मचर्य में इत्यादि कहा इसकी टीका देखिए मोक्ष हेतुत्व कल्पनाया नास्त्य घ इत्यादि विरोधा यज्ञादि कर्मों को मोक्ष के साक्षात हेतु है ऐसी कल्पना करने पर यानी यज्ञादि से मोक्ष प्राप्त होता है ऐसे कल्पना करने पर नास्त्य कृदकृदेना इत्यादि जो पूर्व उदृत श्रुति है इसका विरोध होगा क्योंकि अकृत जो मोक्ष है वो कृद के द्वारा प्राप्त नहीं होता कृत अकृत का संबंध नहीं होता है तो कृत है यहाँ कर्म अकृद है मोक्ष इसको कैसे संबंध करेंगे इसलिए इसका विरोध होने से इन दोनों का परस्पर संबंध नहीं माना जाता ये जो कहा है और परम्परा भी हेदुत्व बाधा भावा फिर बाद में यह विचार किया कि यज्ञ को साधन तो मानना चाहिए लेकिन साक्षात नहीं परंपरा से मानना चाहिए ऐसा कहा था जैसा काष्ठ पचती कहा जाता है लकड़ियों से पकाते हैं तो लकड़ियों से पकाने का अर्थ है लकड़ी से सीधा नहीं होता है वो तो लकड़ी से आग बनती है और आग से पकाया जाता है ऐसा ही यहाँ परम्परा से पहले ज्ञान होगा नहीं पहले कर्म होगा कर्म के बाद अंधकर्ण शुद्धि होगी अंधकर्ण शुद्धि के बाद में ज्ञान होने की संभावना योग्यता हो जाती है ज्ञान हो जाता है इस प्रकार अन्वय करने में बाधा ना होने से बुद्धि एवं अन्वयो यज्ञादी नाम इत्यर्थ तो बुद्धिशुद्धि के द्वारा यानी अंधकर्ण शुद्धि के द्वारा ज्ञान उत्पत्ति में यज्ञादि का अन्वय है इसलिए ज्ञान का साक्षात प्रमाणकरण यज्ञादि नहीं है ज्ञान के लिए जो आश्रय है जिसमें ज्ञान उत्पन्न होगा वो अंतकरण है उस अंधकरण को शुद्ध करने में कुछ काम करता है अब वो कैसे शुद्ध करेगा जैसा हमने पहले आप प्रश्न डाला था अब कैसे वो कर्म करने से अंतकरण शुद्ध होगा ये विचार करना अब वैसा तो हम कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करने से अंतकरण शुद्ध होगा निष्काम भाव से करन, कर, कर्म करने पर भी अंतकरण शुद्ध कैसा होगा ये विचार करना है तो ये बाद में विषय आएगा तब हम विचार करेंगे उसमें इसलिए यहाँ क्रम से साधन माना गया है ऐसा भाषी में कहा तो विविधिषा संयोगा से उत्पत्ति साधन भावो अवस जैसा उदाहरण के लिए अध: यद्यज्ञा इत्याचक्ष ब्रह्मचर्य तत्व चांदो के उपनिषद में ब्रह्मचर्य की स्तुति है ब्रह्मचर्य को प्रोत्साहित किया है कि जो यज्ञ ऐसा कहा जाता है वो ब्रह्मचर्य ही होता है क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना यज्ञ नहीं होता यज्ञ के विचार में यज्ञ के कर्तव्यता के संबंध में जो विचार करते हैं उसके अंक के रूप में या अधिकारी के रूप में ब्रह्मचर्या आदि साधनों को कहा गया है इसलिए यज्ञ को ब्रह्मचर्य ऐसा कहा गया तो दोनों का संबंध हो गया अब ब्रह्मचर्य तो विद्या के लिए भी साधन है तो भाष्यकार आगे कहता विद्या साधन भूत ब्रह्मचर्य यज्ञादि भी संस्थावाद विद्या के साधनभूत जो ब्रह्मचर्य है जो हम साधना संतुष्टा साधन इत्यादि में विचार करते हैं ऐसा जो ब्रह्मचर्य है इस ब्रह्मचर्य को यज्ञादि के द्वारा स्तुति की गई इसका मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का और यज्ञादि का कोई संबंध है ऐसे ब्रह्मचर्य आश्रम में भी ये संविधा धान आदि होते हैं जो आप चैतरीय उपनिषद में शिक्षा शिक्षा वाले आदि में देखते हैं इस प्रकार के संबंध वहां होता है और वो उसके बाद ब्रह्मचर्य जहां गृहस्थों के लिए भी कहा और वनप्रस्तियों के लिए भी कहा और गृहस्थों के लिए भी इतने करने के पहले जो नियमों को पालन करने के लिए कहा इत्यादि में सर्वत्र ब्रह्मचर्य की स्तुति है ये जो छांदों उपनिषद अष्टमा अध्याय के ये पांचवा खंड यह पूरा खंड इसी ब्रह्मचर्य की स्तुति में है अब वहां विस्तार से देख सकते हैं। तो आगे टीका देखिए आगे सूत्र के लिए टीका है ज्ञान उत्पत्तौ बहिरंग मुक्त तत्र अंतरंगम उपदिशी कहा ज्ञान की उत्पत्ति में बहिरंग साधन रूप से यज्ञादि को कहा उसको कहने के उपरांत तत्र यानी उसी ज्ञान के संबंध में ही अंतरंगम उपदिश्य अंतरंग का अर्थ होता है कि जो अंत मन से किया जाता है उसको अंतरंग बोलते अंग दो प्रकार का बहिरंग बाहर करणों से किया जाता है अंतरंग अंध करण से किया जाता है ये दोनों को कारण के दृष्टि से बहिरंग अंतरंग किया यद्यपि मन के बिना बहिरंग साधन भी नहीं होता है किंतु मन को प्रधान मान कर के अंदरंग साधन और बाह्य इंद्रियों को प्रधान मान करके बहिरंग साधन ये क्रिया इस प्रकार विचार करते हैं इसलिए अंदरंग और बहिरंग में पहले बहिरंग होता है बहिरंग पूर्ण होने के बाद में अंतरंग होता है तो बहिरंग के साथ जो नियम कहा गए हैं सब कुछ उसमें आ जाएगा सूत्र है शमदमाुपेद तथा तो कि तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वाद का सूत्रकार इन सबका अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए यानी इनको ना करते हुए आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं ब्रह्म विद्या के संबंध में ऐसा नहीं होता है इसका कोई शीघ्र मार्ग कोई नहीं है कोई शॉर्टकट कोई नहीं है तो आपको यथार्थ मार्ग से ही जाना पड़ेगा तो क्या क्या है शाम उपेत इत्यादि जो साधन संपत्ति है जिसको आप जानते हैं तो शमदमादि उपेत सियात कौन अधिकारी जो ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु है विविधीशु है उनको शमदमादि उपेत हो जाना चाहिए इसके लिए श्रुति है शांतो दांत उपरदी समाज भूत आत्मन्यवा आत्मा पशेत या पश्य ऐसा आता है तो जैसा यज्ञ दान तपसा अनाशक कहा उसी प्रकार शमाद्युपेत ये भी वाक्य आता है दोनों वाक्य का विचार यहां कर रहे हैं तो शमदमादियोंपेत मन युक्त उपेत का के युक्त होना चाहिए सै तथा तद्विधे हे यद्यपि ये शमदमादि जो वाक्य है ना तस्मां विच्छांदो दाता उपरतीक्षो समाहितो भूतवा आत्मन्व आत्मानम पश्यति ऐसा है अब यहां फिर वही प्रश्न होगा ये पश्यति जो है वर्तमान कालीन क्रिया तो वर्तमान कालीन क्रिया कोई विधान नहीं करता ऐसा कहा विधि पश्यति इत्यादि में सब वर्तमान क्रिया का प्रयोग तो वर्तमान क्रिया को आदेश कैसा कहा जा सकता तो ऐसा करना चाहिए यह नहीं कहा ना होना चाहिए यह भी नहीं कहा वो होने से होता है ऐसा होता ऐसा होता तो ऐसा होता है कहने पर ऐसा होना चाहिए ये अर्थ तो नहीं आता उसके लिए विशेष अर्थ लगाना पड़ता है इम्बरेटिव लगाना पड़ता तो इम्बरेटिव तो वहां दिखाई नहीं दे रहा तो कैसे होगा कब तब कहते तथापि तू यद्य पश्चि क्रिया लटलकार में है आप सोचेंगे इसकी आवश्यकता नहीं ठीक है समाधि कर दिया तो ठीक है अच्छा है ऐसा नहीं है समाधि कर दिया तो अच्छा नहीं है क्षमा करना ही चाहिए इसीलिए कहते हैं तद विधे है। यहां जो पश्चिधी है ना ये विधि है इसके बीच का कोई रास्ता ढूंढने के प्रयास मत करो सीधा जो है वैसा ही है वो उसमें आगे नहीं हो सकता विधि ही मानना पड़ेगा विधि मानने का अर्थ क्या होता है विधि माना आदेश होता है इंस्ट्रक्शन होता है ऑर्डर होता है कुछ भी कह सकते हैं किंतु इसका शास्त्र के साथ क्या संबंध है जैसे लोग में जो ऑर्डर होता है जो कानून होते हैं ऐसा नहीं है यहां पहले अधिकारी उसको करने के लिए तैयार होकर आता है हम कभी भी किसी को बुला के नहीं बोलते हैं कि आप आके वेदांत पढ़ो ऐसा नहीं कहते। कि आपको वेदांत पढ़ने की इच्छा होगी इच्छा है तब आके आप पढ़िए इस तो उसका अभी जानकारी नहीं है वेदांत पढ़ने से क्या होता है तो उनको यह बता दिया जाता है कि देखो वेदांत पढ़ने से ऐसा ऐसा होता है ये प्रयोजन होता है फिर भी आप आइए बैठिए पढ़िए ऐसा नहीं करते हमारे पूर्व संतों में हमने देखा ऐसा नहीं करते आइए बैठिए नहीं करते और चला जाता है तो ना जाइए ये भी नहीं करते जाता है तो जाने दीजिए आता है तो आज ऐसा होता है तो ये जो आ, कहा जाता है कि आपको जानकारी प्राप्त हो गई जानकारी प्राप्त हो गई कि ऐसा करने पर यह फल होता ठीक है वो जानकारी होने के बाद में आप उसी के अनुसार करने की इच्छा करते कि मुझे वेदांत पढ़ना है ऐसी इच्छा होती है जब इच्छा होकर के आप आ जाते हैं तब वो वेदांत का अध्यापन होता है मतलब तो इच्छा यहां भी पैदा नहीं होती तो जो ये लेकर के आएगा उसको ये मार्गदर्शन करेगा देखो आपको एक वेदांत पढ़ने की इच्छा है वेदांत पढ़ के ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पाने की इच्छा है तो आप ऐसा ऐसा करो जैसा स्वर्ग काम हो ऐजेदा ऐसा कहता है कि स्वर्ग कामना जिसके पास है जो स्वर्ग कामना लेकर चल रहा है उसको एजन करना चाहिए ऐसा नहीं करता है कि स्वर्ग जाने की इच्छा करो ऐसा नहीं बोलता स्वर्ग जाने की इच्छा आपको अपने आप होनी चाहिए किसी भी प्रकार से माध्यम से हो जाना चाहिए वो स्वर्ग जाने की इच्छा करके आता है उसके बाद कहता है तो ऐसा करो इसीलिए वेदांत के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है मतलब कोई प्रचार ऐसा नहीं करते आप साहब आइए वेदांत पढ़िए ऐसे करके प्रचार नहीं करते क्यों वो प्रचार करने पर वो अनधिकारी भी आ जाता है फिर उसके बाद उनको परेशानी हो जाती है क्योंकि जो वेदांत पढ़ने का अधिकारी नहीं है वो पूरा वेदांत पढ़ने के बाद में उसका हाथ कुछ लगेगा नहीं समय वेस्ट हो जाएगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा ऐसा होता है इसलिए पहले अधिकारी का निश्चय होना चाहिए हमारा कोई भी ग्रंथ में ऐसा होता है ना चतुष्ट जो संबंध चतुष्टाय होता है तो अधिकारी उस प्रयोजन इत्यादि जानना चाहिए जानने के बाद ही प्रवृत्त होना है ऐसा जो आएगा उसको कुछ मार्गदर्शन करें। वो जो मार्गदर्शन है वो तो आपको अवश्य करना चाहिए क्योंकि वो पहले इच्छा करके आया उसको बोलना चाहिए कि आप प्रातःकाल उठिए और ऐसे जब करिए ऐसे ध्यान करिए ऐसे साधन करिए और समाधि का अभ्यास करिए स्वाध्याय करिए व्याकरण पढ़िए तर्क पढ़िए सब बोला जाता है। वो क्यों ये सब उनका प्रयोजन में आएगा ऐसा करके तो उसके बाद में वहां आदेश का पालन करना पड़ेगा जैसा आप गुरु को स्वीकार किया गुरु ये नहीं कहता कि मेरा मुझे आप गुरु बनाओ या कोई गुरु अपने आप को गुरु बनाने के लिए नहीं कहता आपको किन्तु आपने गुरु बना दिया किसी को तो फिर बाद में गुरु का आदेश का पालन करना पड़ेगा तब वो आदेश में आ जाता ये अंदर है कि पहले आदेश काम नहीं करता जैसे कानून होता है जो हमारे संविधान के अनुसार कानून होता है उससे कोई बच नहीं सकता कि हर एक नागरिक जिस देश में रहता है उस देश का कानून पालन करना ही पड़ेगा आपको इच्छा हो ना हो यदि नहीं करते हैं तो दंड दिया जाए किंतु यहां ऐसा नहीं होता यहां पहले आप पालन करने की इच्छा से इसमें प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद में आपको मार्गदर्शन किया जाता मार्गदर्शन है तो उसको अंगीकार करना लेकिन उस मार्गदर्शन में भी यदि आप ना करते हैं तो दंड नहीं दिया जाता क्यों क्योंकि आपने स्व इच्छा से आया है दंड देने का कोई सवाल ही नहीं दंड तब देना पड़ता है जो इच्छा से नहीं करता आप करने से गलती होता है तो फल नहीं होता वो बात अलग है अथवा गलत काम करता है तो पाप होता है वो तो आपके ऊपर है लेकिन यहां दंड का विधान नहीं क्योंकि मुख्य होकर के आया आने के बाद में मोक्ष संबंधी साधन नहीं करता है तो उसका दंड विधान होगा ऐसा दंड विधान कहीं नहीं किया शास्त्र में देखें कहीं दंड विधान नहीं किया नहीं होता है वो इतना बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं करने से ये श्रवण के लिए आप आया श्रवण मनन निर्दयासन नहीं करने से पाप होता है प्राश्चित करना पड़ेगा इत्यादि कहता है इसीलिए यहां भी जो वाक्य आया तस्मात एवं विद शांत दानत शांत मन के मन का संयम दांत इंद्रियों का संयम अब उपरत यानी प्रत्याहार और तिदीक्षु होकर के सबको सहन करते हुए सुख दुखादि और रागद्वेश्ण सीतादि आदि सब का का सहन करते हुए समाता एकाग्र होकर यानी समाधि लगा करके समाहित शब्द समाहित समाधि शब्द एक ही है एक ही धाधु से है प्रत्यय अलग अलग है तो समाता भूत्वा होकर के आत्मन्येव पश्यती पश्यति आत्मा में आत्मा को स्वयं में स्वयं को देखता है ये कहा लेकिन देखना चाहिए ऐसा नहीं कहा इसके लिए मैंने ये सब भूमिका बनाई आपको इसलिए अब आदेश नहीं मिलता है तो पूर्ववादी मीमांसकों को क्या आदत पड़ रखी है कि उनको आदेश नहीं मिलता है तो वो कुछ करने को तैयार नहीं होते वो सोचते हैं कि आदेश मिला ही नहीं तो फिर सोचते है कि यह आदेश है कि नहीं है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उनको असमंजस की स्थिति होती है इसीलिए ये नहीं है यहाँ यहाँ तो यद्यपि भी का प्रयोग किया कहते हैं वेदांत ऐसे ही प्रयोग करते लट लगार बोलते हैं आपको उसको इम्बरेटिव समझना पड़ेगा ऐसा होता है तो उसको तदा भी तद विधि यद्य लट, लट लगार का प्रयोग किया तो भी वहां आपको विधि समझनी पड़ेगी यानी पश्चेत ऐसा समझना पड़ेगा तदंगदया तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वा क्यों ऐसा करना चाहिए क्योंकि ज्ञान के अंग रूप ज्ञान के अंग रूप में इन समाधियों का अनुष्ठान अवश्य अनुष्ठेय में है देखिए अवश्य शब्द भी जोड़ दिया सूत्रकार ध्यान देखना सूत्रकार कभी भी एक अक्षर भी ज्यादा नहीं बोलते तो उनका अक्षर ज्यादा हो तो उसका बहुत महत्व होता है उसका बहुत विशेष अर्थ होता है हम तो अवश्य करना चाहिए अवश्य करना चाहिए बार बार बोलते दिन में कम से कम पचास बार बोलते लेकिन कोई करता नहीं सूत्रकारों का ऐसा नहीं सूत्रकार तो कम से कम शब्द में बोलेगे, एक अक्षर भी ज्यादा नहीं ले ये कहते हैं हमारे व्याकरण में कहते हैं कि यदि वाक्य में या पद में एक अक्षर भी कम हो जाए तो पुत्रोत्सव मन्यन देव अ करना है कि जैसा पुत्र होने पर उत्सव बनाते हैं इतना आनंदित होता है आह्लादित होता है चलो एक अक्षर तो कम हो गया ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ऐसे करके एक शब्द का एक अक्षर भी कम हो जाता है तो बहुत आनंद होता है इसलिए अनावश्यक शब्दों का प्रयोग अनावश्यक अक्षरों का प्रयोग नहीं करते तो पुत्रोत्सव मन देव अकरण ये हम नहीं कह रहे पतंजलि भाष्य में लिखा हुआ व्याकरण के जो पतंजलि महर्षि के भाष्य में ये भाषा का वाक्य है वो बोलते है ऐसा है इसलिए सूत्रकार कभी भी एक शब्द अधिक नहीं बोले अधिक बोलने आवश्यकता नहीं आपको जानना है इसलिए पूर्व के साथ अन्वय करने के लिए चा बोल देते हैं कभी तू बोल देते हैं एक अक्षर में हो जाता है बुद्धिमान समझ लेगा पूर्व के साथ अन्वय के लिए समुचय के लिए चकार आ गया ये उतना ही चाहिए ये नहीं बोलना है कि पूर्व सूत्रेण अनेन अन्वय भवति इत्यादि कुछ बोलेगे तो कितने शब्द हो जाएगा उसको खंड करने में प्रॉब्लम होगा ये क्यों पुत्रोत्सव मन जन बोलते हैं क्योंकि उनको चार सौ सूत्र खंड करना पड़ता है उसमें एक एक अक्षर ज्यादा हो तो उतना कंठ करने में मुश्किल होगा तो कठिन होता है इसीलिए कम से कम रखा कम से कम रख करके फिर बाद में उसको समझाते हैं आपका कंठ हो जाता है उसके बाद एक एक करके समझाते हैं इसीलिए जो पंडित होते हैं विद्वान होते हैं वो अधिक शब्द का प्रयोग नहीं करते और सूत्र में तो विशेष करके नहीं होता तो अल्पाक्षर संदिग्धम सूत्र का लक्षण ही है ही होता है किन्तु ऐसे स्थान पर सूत्रकार में दो शब्द जोड़ा जो आपको कर्तव्य ही मानना पड़ेगा क्योंकि अवश्य शब्द जोड़ा तो आप जानते हैं अवश्य शब्द का अर्थ निश्चित रूप से करना चाहिए और दूसरे में अनुष्ठेयत्वाद में यद प्रत्यय भी जोड़ा हाँ ये जो न ना कृत्य प्रत्यय वाला कृत्य वाला यद प्रत्यय जोड़ा उसका भी अर्थ करना चाहिए ऐसे ही होता यह जो विधि का अर्थ होता है वही होता है विधि से भी ताड़ा जोर होता है जैसा कार्यम कार्य का अर्थ होता है अवश्य कर्तव्यम अवश्य अनुष्ठेयम ऐसा अर्थ होता है जो अवश्य करना चाहिए उसको हम कार्य करते तो ये तव्य प्रत्यय ऐसा होता है तो गम्यम गम्या तो इसमें यह प्रय लगा हुआ है वो उसका भी अर्थ होता है जाने योग्य बिल्कुल आपको जाना चाहिए वहां ऐसा तो इसीलिए अवश्य अनुष्ठेय होने के कारण इसको ज्ञान का अंक मानना चाहिए किसको शबाधि साधन बहिरंग को हो गया तो इसलिए इसमें कोई अलग मार्ग नहीं इसको अवश्य अनुष्ठेय करना चाहिए सूत्र देखिए पहले आप भाष्य देखिए सूत्र तो हो गया उसके बाद भाष्य यदि कश्चित मनयेता कोई ऐसा सोचता हो क्या यज्ञादी विद्या साधन भावो नन्यायो विद्या भावा, कोई ऐसा सोचता हो क्योंकि बहुत सारे हमारे यहां ऐसा सोचने वाले मिलेंगे कारण क्या है सब स्वाभाविक रूप से होते। आलस होते आलस्य रहता और अधिक प्रयत्न कोई नहीं करना चाहता है तो सब कम से कम प्रयत्न करना चाहता है सरल से करना चाहता है और शीघ्र करना चाहता है इतना मनुष्य का स्वभाव में है शीघ्र करने के लिए क्यों सोचता है क्योंकि वो आलस है वो दीर्घकाल तक करने में क्षमता नहीं है क्षमाशील नहीं धैर्य नहीं है तो फटाफट फड़ करने के सोचते हैं तो शीघ्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जितने साधनों के लिस्ट बनाया जितने सब कुछ बनाया उसमें शॉर्ट करना पड़ेगा नहीं बहुत लिस्ट बनाया आ गया सत्यावंधन दो सुबह से लेकर के शाम तक बोझे सम दम उपरित दीक्ष यही इतना सब आ गया बहुत सारा लंबा लिस्ट है अब इसमें क्या करेंगे हमको शीघ्र करना है और बिना प्रयास से करना है और फल तो चाहिए पूरा फल में कोई में इस नहीं फल तो पूरा पूरा चाहिए लेकिन इतना जल्दी चाहिए सरल चाहिए ऐसा सोचता है तो वो क्या करेगा वो साधनों के लिस्ट में शॉर्ट करेगा आवश्यक है। स्वभाव है हमारा हमारा स्वभाव बन चुका है क्योंकि दीर्घकाल तक हम सुनेंगे अरे 12 साल तक पढ़ना पड़ेगा 12 साल तक पढ़ने से कुछ होगा 12 साल सोचते ही कोई अधिकारी नहीं मिलेगा तो तीन साल के लिए नहीं मिलता है दो साल के लिए नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल होता है उनको चाहिए अब ये आ, वो क्या तीन दिन में हो दो हफ्ते में हो याद वीकेंड में हो तो बहुत अच्छा तो एक वीकेंड में हो जाए तो क्यों ये कौन क्योंगी वीकेंड इसलिए चुना है कि पहले दिन का जो मतलब बाकी दिनों में काम करेंगे पैसा भी कमाएंगे और वीकेंड में ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ये भी फायदा वो भी फायदा तो इस प्रकार की मानसिकता है तो कोई तो सोचेगा ही ऐसा तो क्या सोचेगा कि यदि विद्या साधनत्व भाव यित्दियों को आपने विद्या का साधन माना ये जो बात है ना यह न्याय है ये युक्ति संगत नहीं ये ठीक नहीं ये अन्याय है क्यों विधि अभाव उसमें कोई विधि शब्द है ही नहीं जो विधि नहीं है जो रूल नहीं है आप उसको रूल बनाना चाहते हो ये गलत है ना जो रूल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक रूल और बढ़ जाता है तो फिर उसका भी पालन करना पड़ेगा इसलिए विधि न होने पर आप उसको विधि बनाना चाहते ये ठीक नहीं है ऐसा श्चित मन्येदा दा कहते कोई ऐसा सोचता है सोच सकता है क्यों क्योंकि यज्ञ विविधि संधि इतने जातीय का ही श्रुतिर अनुवाद स्वरूपा विद्याभिष्टा विद्याभिष्टा वपरा ये जो यज्ञ विविधि संधि इत्यादि जो श्रुति है ना ये केवल अनुवाद स्वरूपा दिखती अनुवाद मन लटल कार में दिखते हैं ऐसा कुछ संत थे कुछ ब्राह्मण थे कुछ साधक थे उन्होंने यज्ञ से दान से तपस्या से आ, जानने की इच्छा करते थे तो यह अनुवाद हो गया ऐसा करते थे लोग अब तो नहीं करना है ना वैसे पहले करते थे इसका अर्थ नहीं अब करना चाहिए ऐसा तो है नहीं इसीलिए अनुवाद परक है पहले ऐसा लोग करते थे या करते हैं कोई करते हैं तो उससे हमें लेना देना ऐसा भाव होता इसी को कहते अनुवाद मतलब हो रहा है इतना ही बोला है ना तो श्रुधिर अनुवाद स्वरूपा और दूसरी बात क्या है विद्या अभिष्ठव पर विद्या की स्तुति दिखती है अभिष्ठ मान स्तुति विद्या की स्तुति रूप में दिखती है और कुछ नहीं इसमें नज्ञादि विधि परा यज्ञादि विधि परक है ऐसा नहीं दिखता क्या स्तुति है तो भाष्यकार शब्दों में उसको प्रकट करते अभिनय करते हैं इथम महाभागा विद्या यद यज्ञादि भी रेदा अवापतुम इच्छंती ये इतने महाभाग विद्या है क्या है कि इस विद्या को प्राप्त करने के लिए यज्ञादियों से कठिन साधन करते हुए प्राप्त करने की इच्छा करते ऐसा एक स्तुति हो गई इतने इतनी महत्ता है विद्या की कि यज्ञादियों से भी इसके प्राप्त करने की लोग चेष्टा करते यह स्तुति है इसमें कोई आदेश नहीं आया एक बात दूसरी बात तथा तु तथा समादेत सद विद्यार्थी फिर भी समदमादि से युक्त होना चाहिए विद्यार्थी को समद एमादि उपेत विद्यार्थी विद्यार्थी मन यह ब्रह्म विद्यार्थी है विद्यार्थी को वो उपेत होना चाहिए क्यों समाहितो तस्तो दाता पश्यति ये वाक्य जहां आया उसके पहले विद्या की महिमा है येष महिमा ब्राह्मण से न वर्धदनीया ऐसा वाक्य इसके पहले आया और उसके बाद आया तस्वित विदि विदित्वा लिप्य दे कर्मणा पापक अब तदनंतर में ये वाक्य आया तो दांद इत्यादि दित्य। तस्द वित् वित शांतः आत्मा के विषय में जानकर के शांत होकर और दात होकर ये पहले शांत को कहा बाद में दांत को कहा शांत का अर्थ होता है समन, सम समाधु से ही शांत शब्द बनता है और दांत का होता है दमन किंतु पहले दमन होना चाहिए था बाद में समन होना चाहिए क्योंकि बाह्य इंद्रिय साधन को पहले मानते हैं और अंतकरण साधन को बाद में मानते हैं तो पहले दांतहा शांत ऐसा होना चाहिए श्रुदी शांतः दांत ऐसा कहा वार्तिक तो वार्तिकार इसका समाधान करते हैं वहां मृदारण्य वार्तिक में कहते हैं दातो भूत तदश्च उपरदो भवे अर्थक्रमो बली पाठक्रम पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है पाठक्रम में पहले शांत कहा बाद किंतु होना चाहिए था बहिर इंद्रियों का संयम शरीर आदि सहित बहिर इंद्रियों का संयम प्रथम में होना चाहिए इसलिए दानतः कहा बाद में लेकिन समझना चाहिए आपको दानतहा प्रथम में और शांतहा बाद में ऐसा भाषिक वार्तिक कार वहां सुरेश्वर का वार्तिक है इस मंत्र पर ये बृदान्य उपनिषद के चतुर्थाध्याय के नंबर भी दिया है तो ऐसा होकर के उपरत की शांत और दानत रहना है तो विषयों से उपरती चाहिए विषयों में रमण करता रहे और मन शांत रहे ऐसा हो नहीं सकता विषयों में रमण करने वाले का दमन होता रहे यह भी नहीं हो सकता इसलिए उपरथ भी होना चाहिए उपरथहा तिदीक्ष अब जब शांत दांत उपरथ होता है इसकी रक्षा के लिए आपको सहनशील भी होना पड़े तिदिक्षु होना पड़े तिदीक्षा का अर्थ अच्छा है कि जो भी आपके सामने आता है उसका सहन करना वो सुख आता हो दुख आता हो दोनों का सहन करना पड़ेगा लेकिन सहन किस प्रकार करना है इसके लिए प्रितीक्षा के लिए एक व्याख्या देते हैं सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलापरहितम सातिक्षा इति कथ कि तिदीक्षा ऐसे होनी चाहिए कि ऐसा आपने सहन किया लेकिन बहुत दबा करके सहन किया क्रोध तो बहुत आ रहा था लेकिन अभी क्रोध दिखाएंगे तो क्या होगा ऐसा सोच के क्रोध का शमन ऐसा किया और बाद में देखेंगे हाँ तुमको मैं बाद में देखता हूं आ, अभी तो मेरी स्थिति ऐसा है मैंने कर बाद में देखू तो प्रतिकार की इच्छा से समन करता ऐसा प्रतिकार की इच्छा से प्रतिक्षा करने को नहीं कहते हैं यह प्रितक्षा नहीं ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बाद में और ये सारा जो प्रेशर अंदर दबा के रखते हैं ना वो दबा दबा करके ऐसे स्प्रिंग एक्शन उसका हो जाता है फिर वो ऐसा बाहर निकलेगा कि आपका सिर्फ फाड़ करके बाहर निकलेगा इसीलिए इतना स्प्रिंग एक्शन में नहीं बैठना चाहिए तो वो थोड़ा बहुत तो होना ही पड़ता है लेकिन इतना ना हो कि आप ही फट जाए दिमाग खराब हो जाए ऐसा ना होना चाहिए इसीलिए अच्छा यह है कि छोटा छोटा दुख होता है छोटे छोटे क्रोध आते हैं तो उसी को वहा शांत भाव से वहीं उसको निपटारा किया जाए नहीं तो ये क्रोध है और जो दबाना जो है ना सहन दूसरे को सहन करते करते वो दबाते दबाते वो ज्यादा प्रेशर दे देता है और वो प्रेशर आपके सारे मन की शांति को निकाल देता है अब कुछ भी करो नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रेशर जो साथ जो बैठा है नीचे वो तो बैठने नहीं देगा इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कहा कि अप्रतिकार पूर्वक प्रतिकार करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा ऐसा प्रतिकार करने की इच्छा नहीं हो जो प्रतिकार करने की इच्छा करते हैं उसको साधक बनने की योग्यता नहीं है साधक बनने योग्य नहीं है उसको क्या बनना चाहिए कोई योद्धा बनना चाहिए योद्धा को प्रतिकार की इच्छा होनी चाहिए जो क्षत्रिय होता है प्रतिकार की इच्छा से तो करते हो तो अब उसको तो योद्धा बनना चाहिए उसको कभी साधक नहीं बनना चाहिए यदि प्रतिकार की इच्छा रहकर के कोई साधक बनेगा तो वो नष्ट हो जाएगा इसलिए कहा प्रतिकार पूर्वक फिर चिंता विलाप रह तो। फिर बाद में उसके बारे में चिंतन भी बहुत नहीं करना चाहिए विलाप भी नहीं करना चाहिए रोना धोना भी नहीं करना चाहिए ऐसा जो तितक्षा है सबके शहर यह तो बुद्धिमत्ता से होता विवेक से होता है ऐसा नहीं होगा तो तिदीक्ष हो समाविदो क्योंकि तिदीक्षा होने से इंद्रियों का संयम स्थिर रहेगा क्षा नहीं तो इंद्रियों का संयम स्थिर नहीं रह सकता अब इतना होने के बाद में वो समाहित होने में योग्य हो जाता है मन शांत होगा समाधि में लगेगा कभी भी आप आंख बंद करके बैठेंगे तो शांत बैठ सकता है जब आदि अच्छा कर सकता है तो ऐसा हो करके इतना होने के बाद में आगे की योग्यता फिर बन जाएगी होने के बाद में आत्मन्यवा आत्मान पशिए अपने आप में यानी शुद्ध अंतकरण में अपने आप को जानेंगे साक्षी भाव से स्वरूप से जानेंगे ये वाक्य कहा इसके पहले नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य से नवर्धन कनिया इत्यादि ज्ञान की स्तुति है और यहां भी आकर के ज्ञान के लिए साधन रूप से कहा इति विद्या साधनत्वेन समाधि नाम विधान भाष्यकार देखिये विधान शब्द का प्रयोग करते अब यहाँ लट लगा रहे विधान कैसे आ गए तो विद्या साधन रूप से समाधियों का विधान किया और यहां जो है ना आत्मनेव आत्मान पश्यति के बाद में सर्वमात्मानम पश्यति ऐसा भी आगे वाक्य है इसका यहां नहीं आगे और वाक्य है वो तो ऐसा आत्मा में आत्मा को पहले जानेगा यानी प्रत्येक आत्मा का अनुभव करेगा बाद में सर्वमात्मानम पश्यति उसको सर्वात्म भाव भी हो जाता है यानी अहम ब्रह्मास्मी ये भाव बन जाएगा ऐसा पूरा कहा है तो ये विधान है विहिद अनाम तो अवश्य अनुष्ठा जो विद होते हैं अवश्य अनुष्ठय होते हैं। वो जो विधान किया गया वो क्यों विधान किया गया इस पर प्रश्न नहीं किया जाता उसको अवश्य अनुष्ठय मान करके पालन करना चाहिए क्यों करना चाहिए वो प्रश्न नहीं होता अब पूर्ववादी कहता है जो सुन के बैठा है यहां जो पूर्ववादी है ना वो वेदांति है वेदांत एकदेशी है यानी कोई विद्यार्थी है क्योंकि यहां सांघ्या आदियों का ये नहीं है और कभी कभी मीमांसा आता है अब वो आगे के प्रसंग में भी ऐसा ही है तो मीमांसा का बीच बीच में होगा बाकी तो वेदांत एक देश में धनु अत्र समाधि उपे तो भूतवा पश्च्य दीदी वर्तमान उपदेश है उपलब्ध थे न विधि यहां भी तो वर्तमान उपदेश है पश्च्य ऐसा करके कि समाधि से युक्त हो करके आत्मा में आत्मा को देखते हैं ऐसा कहा है या कोई विधान तो नहीं किया विधि वाक्य नहीं है ना यदि ब्रू ऐसी बात नहीं है यहाँ विधिवाक्य नहीं है ऐसी बात नहीं ये विधिवाक्य है क्योंकि वेदांत में सरलता से बताते हैं इसलिए वहां विधिवाक्य नहीं होता है कभी कभी लेकिन विधिवाक्य मानना पड़ेगा क्योंकि दो कारण है तस्मादि प्रकृत प्रशंसा परिग्रह विधित्व प्रतीते। ये जो वाक्य का आरंभ तस्माद एवं ऐसा शुरू किया तो तस्माद ये तस्माद मना इसलिए उस लिए ऐसा अर्थ तो वो क्यों है क्योंकि पूर्व में सारा कह दिया क्यों करना चाहिए ये कहा उसके बाद तस्माद कहा तो तस्माद कहने से विधि का अर्थ वहां ही जाता है तस्माद एक विधि का अर्थ करने के लिए होता है नहीं तो तस्माद का संबंध नहीं करना पड़ता अनुवाद में तस्माद की आवश्यकता नहीं होती देर वो देर कहेंगे तो जो देर के बाद में जो होता है ना वो अवश्य आपको जानने योग्य करने योग्य होता है पहले रीज़न दे दिया और उसके बाद में आप तस्माद बोला तस्माद बोला तो वो आ ही जाता है एक विधि के ही सूचना विधि सूचना ठीक है तो ये तो विधि तो प्रती है अब दूसरी बात कहते हैं पश्चे दी दिखा विस्पष्टमेव दिनाहा विधि दूसरी बात ये है कि यहाँ जो पश्चे के स्थान पर माध्यम दिन शाखा में क्योंकि भाष्यकार ब्रदारण्य उपनिषद के कांड शाखा पर भाष्य लिखे हैं और उसी के माध्यम दिन शाखा भी है क्योंकि शुक्ल आयुर्वेद के दो शाखाएं माध्यम दिन और कारण शाखा तो काण शाखा के अनुसार भाष्यकार लिखते हैं जो ज्यादा दक्षिण भाग में वही प्रसिद्ध है यहां माध्यम दिन शाखा चलती है तो कहते हैं भाष्यकार कहते हैं कि माध्यम दिन शाखा में शतपद ब्राह्मण के अंतर्गत इस वाक्य का पश्चेदी अर्थ नहीं है पश्चिदी ही अर्थ किया पशेद ही किया पश्येद ऐसा विधिवाक्य किया मैंने वहां विधि का ही प्रयोग किया पश्य नहीं तो स्पष्ट विस्पष्टमेव विधि तो विस्पष्ट ही वहां विधान किया गया स्पष्ट ही पश्येद कहा मैंने इंबरेटिव का प्रयोग किया पोटेंशियल का प्रयोग किया तस्मा यज्ञादि अनापेक्षायादीनी अपेक्षितव्या इसलिए यज्ञादियों के अन अपेक्षा करने पर भी समाधियों की अपेक्षा करनी चाहिए यानी यज्ञादियों को आप इसके प्रति अंग रूप से विधान ना भी माने तब भी आपको समाधियों को मानना ही पड़ेगा कहते हैं यज्ञादियों को नहीं मानने का अर्थ क्या है यज्ञादि ने भी तो अपेक्ष दव्यानी यज्ञादि श्रुति भैया हमने पहले कहा कि यज्ञादियों को भी मानना चाहिए वो भी साधन रूप से आता ही है क्योंकि यज्ञादिश्रुति वो कहती है तो यज्ञाधि श्रुति के कारण यज्ञाधि साधन भी अपेक्षित है और समाधि श्रुति के कारण समाधि साधन भी अपेक्षित एक है एक बहिरंग प्रश्न होता है ननु उक्तम यज्ञाधि फिर विविधि संधि इतना न विधि वो बार बार याद दिलाता है ये आप विधि विधि कहने से थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगता विधि कहने पर आदेश कहने पर ठीक नहीं होता जैसा आप कोई वाक्य कहने पहले ये मेरा आदेश है ऐसा कह के यदि आरम्भ करेंगे ना सुनने वाला थोड़ा घबरा जाता है तो वो वो नहीं कहना चाहिए और आदेश तो कोई नहीं सुनना चाहता है आपसे बड़े तो सुनेंगे ही नहीं आपसे समयस्क भी नहीं सुनेंगे आपसे छोटे भी नहीं सुनना चाहते आदेश जो होता है जो सुनने से वो घबरा जाते वो नहीं करने से हमें परेशानी हो जाने से हो जाता है इसीलिए आप जो है ना ये आदेश आदेश मत कह रही कहना करना चाहिए करना चाहिए ऐसा मत बोलिए क्योंकि यहां विधिवाक्य नहीं आया हमने कई बार बोला विधि वाक्य नहीं आया तो फिर याद दिला रहे सत्य मुक्तम कहते आपने ये कहा तो जरूर है इतना दियों में विविध संधि इत्यादि में लट लगा का प्रयोग प्रशंतन का प्रयोग है विधिवाक्य नहीं है या तो कहना ठीक है किन्तु तथापि फिर भी अपूर्वत्वा संयोग विधि परिकल्प्य ये अपूर्व होने से ये जो भी संयोग हुआ उसके विधि के रूप में ही कल्पना की जाती अपूर्व का अर्थ इस विषय में इसके पहले और कोई विधि वाक्य नहीं आया और यहां लट लगार का प्रयोग किया तो उसको लट लगार नहीं मानना चाहिए उसको लेट लगार मानना चाहिए लेट वेद ऐसा मानना चाहिए लेट लगार का विधि अर्थ होता वेद में लट लगार की ही रूप में लेट लगार रहते तो उसी का रूप मानना चाहिए इसीलिए अपूर्व होने के कारण इसको विधि के रूप में परिकल्पना की जाती है और यह अत्यंत उपयोगी है नहीं अयम यज्ञादी नविशा संयोगहा पूर्व प्राप्त हो यह ना अनुद्धिय ऐसा तो है ही नहीं यज्ञादियों का विविदिशा के साथ संबंध पहले कहीं ज्ञाद हुआ हो ऐसा नहीं है पूर्व कहीं भी यह प्राप्त नहीं इसी वाक्य से आपको जानना पड़ेगा इसलिए उसका अनुवाद मात्र नहीं है विधि ही है ऐसा कहा अब एक एक मामला बन गया कि लट लकार में प्रयोग हुआ है और विधिवाक्य का कोई लक्षण नहीं है फिर भी उसको विधि वाक्य माना अपूर्व होने के कारण यह एक विषय है जिसके लिए पूर्व मीमांसा का उदाहरण देना आवश्यक होता है कारण क्या है ये जो दोनों वाक्य है ये श्रुति सम्बद्ध वाक्य श्रुदी जैसे वेदांती मानते हैं वैसा पूर्व इमाम सगवी मानते हैं ये शतपद ब्राह्मण के अंतर्गत सौ अध्याय है उसी के अंतिम छ अध्यायों को हम ब्रदारण्य को परिषद मानते हैं जो शतपद ब्राह्मण के अंतिम छह अध्याय तो ये छह अध्याय में ये आया है चतुर्थ अध्याय में आया है छह में से जो चतुर्थ अध्याय उसमें आया तो इसमें वाक्य जो प्राप्त हुआ ये विधि वाक्य न होने पर भी विधि के रूप में माना जाता है इसके लिए पूर्व मीमां का उदाहरण देते प्रविष्ट भागो अदंतो इतव आदिशु च्रुद विधिकेश अपूर्वत्वाद विधि परिकल्प्या ऐसे वाक्य है ये तैत् संहिता का वाक्य है कर्मकांड का वाक्य है पूषा देवता के बारे में वहां चर्चा है पूषा देवदा के उद्देश्य से जो हविष का विधान किया है जो पिष्ट भाग है तो पिष्ठभाग जो मैंने इसका तैयार किया हुआ जो हविष है वो हविष्य के लिए जो पीस करके तैयार किया होगा उसको पृष्ठभाग बोलते हैं तो पृष्ठभाग जो आ, उसमें हविष्य निकाल करके रखा है उसको अदंत को ही इतम आदेश उनका विशेषण है तो पूछा भाग के लिए प्रविष्ट भाग रखा है या रख रहे हैं। ऐसे ही बोला कोई के नहीं दिखता विधि मतलब के लिए प्रविष्ट भाग को रखना चाहिए ऐसा नहीं कहा तो आदि वाग, वाग के में नहीं है। ऐसे वाक्यों में भी अपूर्वत्ल अपूर्व होने के कारण इसको विधि मान करके आगे कहा पोषणम पेशणम विक्रत प्रतीयेता इत्यादि विचारः प्रथम तंद्रे प्रवर्तित यानी ये विचार प्रथम माने जयमिनी सूत्र पूर्व मीमांसा में इस विषय में ये चर्चा में ऐसा निश्चय किया यानी वहां का रूल अभी यहां अप्लाई करना ये रूल तो हमारा नहीं है उनका बनाया हुआ है कि ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए जैमिनी महर्षि ने रूल बना के रखा उस रूल को यहां अप्लाय करना क्या नियम है जहां विधि वाक्य नहीं आता है वहां भी ऐसे परिस्थिति में विधि वाक्य माना जा सकता है ये रूल उन्होंने बनाया अब उस रूल का प्रयोग हम कर रहे हैं क्यों हम इस विषय में दोनों में सहमति है कि वेद के संबंध में जो वाक्य आता है उसका अर्थ निश्चय कैसा होना चाहिए पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में सहमति है आके आगे कई वाक्य आएंगे कि वहां जेमिनी का दृष्टान देंगे कहेंगे कि जेमिनी महर्षि भी ऐसे ही मानते हैं जैसा हम मानते हैं महर्षि मानते हैं, दोनों की सहमति है इसीलिए यहां जेमिनी का प्रथमे तंत्रे प्रवर्तित पूर्व तंत्र मैंने पूर्व मीमांसा में ऐसा प्रवर्तित किया ऐसा निश्चय किया वहां का प्रसंग क्या है ये सूत्र है वहां का पौषम पौष्णम पौष्ण जो है ना अब ये देवदा के लिए कहा गया है ये पूषा देवदा है देवा देवता संबंधी जो पेशणम है पेशणमें पीसा हुआ ये चावल आदि जो होंगे जो पीसा हुआ होगा वो विक्रतो प्रतीयता विकृति याग में उसी को ही प्रयोग करने का विधान है विकृति याग होगा वहां ये पूषा संबंधी याग दर्शपूर्णवास के प्रकरण में आता है तो उसी में ये विकृति याग में प्रयोग करने का विधान आया है दर्शपूर्णवास का ही यह संबंध है तो वहां क्या प्रसंग है कि पूषा इत्यादि वाक्य का यहाँ जैसा विचार किया वैसा ही विचार किया और वहां प्रश्न किया कि ये पूषा ये जो वाक्य है इसको प्रकृति में सन्निवेश करना चाहिए कि विकृति में सन्निवेश करना प्रकृति अष्टपूर्ण है जाती किस में सन्निवेश करना चाहिए ऐसा प्रश्न किया ये जो वाक्य अभी दिया ना पृष्ठभाग तस्मात पूषा प्रविष्ट भाग इत्यादि वाक्य ऐसे संशय करने के बाद में वहां प्रमाण के द्वारा यह निश्चय किया वाक्य न प्रकरण से बाधा विग्रद निश्चयः तो वाक्य से प्रकरणस्य बाधा जो प्रकरण को बाध करके वाक्य प्रमाण को लिया जाता है श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण प्रकरण तो चौदह नंबर पे है और उसके पहले वाक्य है तो वाक्य और प्रकरण के तुलना में बलाबल देखा जाए तो वाक्य बलवान होता है प्रकरण कमजोर होता है वहां वाक्य के बल पर वो निश्चय किया गया क्या निश्चय किया विग्रदा विकृति आग में दर्शकूर्णमास का जो विकृति आग है उसमें इसको लिया जाता है प्रकृति में नहीं लिया जाता और आगे कहा वो दंतरहित पुष्टो देवदात्मत्व वो जो अदंत कहा, कहा यह अदंत मानो दांत के बिना है मैंने पूछा देवता को दांत नहीं है ऐसा कहा तो दांत नहीं है उनका विशेषण लगाया तो बोलते ये दांत नहीं है कहने पर यह देवता है निश्चय होता है क्योंकि और किसी को दांत नहीं है कहना नहीं बनता है ना कोई देवता हो कोई आकार विचार विचार हो को तभी तो दांत की बात होती है सिर की बात होती है पैर की बात होती है इसलिए अदांत का कहने पर पूछा ही वहां देवता है और वो दर्शपूर्ण मास के विकृति आग में इसका प्रयोग करना चाहिए इत्यादि वहां विचार जैसा हुआ वैसा प्रमाण हमको मिल गया अब जैसा आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते तो तथा च उत्तम विधिर्वाधारणवत इस विषय को लेकर के हमने पूर्व में भी चर्चा की है बीसवा सूत्र आ गया था विधिवा धारणवत हाँ परामर्श अधिकरण में सूत्र आया था तो उसमें भी हमने अविधि वाक्यों को भी विधि वाक्य जैसा माना था वो धारणवत ये उपरिधारण की बात आई थी वो देवदाम के लिए और पितरों के लिए पितरों के लिए अधस्तात् और देवदाम के लिए धारण इत्यादि वाक्य आया था धारणवत तो उस वाक्य में हमने इसके बारे में विचार किया कर्मकांड का विषय था तो वैसा ही यहां भी निश्चय करना चाहिए अब कहते हैं कि यहां तक तो यज्ञ समाधि को लेकर के श्रुति वाक्य को लेकर के निश्चय किया यज्ञादि भी ब्रह्म विद्या के लिए क्रम से साधन है समाधि भी साधन है ये कहा ये तो श्रुति को लेकर के विचार कहते हैं स्मृदी में तो और भी स्पष्ट है स्मृतिशु अपी स्मृतियों में भी भगवदगीता सु भगवत गीता आदि स्मृतियों में वैसे तो ब्रह्मसूत्र में अन्य स्मृतियों को भी लिया है किंतु ब्रह्म सूत्र में जितने स्थान पे स्मृति शब्द से लिया गया वो सारे भगवत गीता ही है ऐसा आप देखने से निश्चय हो जाता अन्य स्मृति नहीं है अन्य स्मृति को भाष्यकार ने लिया है स्मृत्यधिकरण में इत्यादि में सांग स्मृति और अन्य स्मृति मन स्मृति इत्यादि को अन्य स्मृति के रूप में लिया है लेकिन सूत्रकार लगभग सभी जगह भगवत गीता को ही स्मृति शब्द से लेते तो भगवदगीता सु भगवदगीता अति जो स्मृतिया में उसमें भी अनभिसंध्याय फलम अनुष्ठिता यज्ञादी मुमुक्षोर ज्ञान साधना प्रवंचितम अब कहते हैं भगवत गीता की बात करें तो कल हमने बताया था ना कि अनभिसंध्याय फलम फल अभिसंधान संबंध नहीं करते हुए जो अनुष्ठित करते हैं यज्ञादी तो फल की इच्छा के बिना जो यज्ञादियों का अनुष्ठान करते हैं वो यज्ञादि मुमुक्षो हो मुख्यु का ज्ञान साधना भवंती ज्ञान का साधन होते हैं ऐसा भगवान ने कहा है भगवत गीता में कहा ये कोई मीमांसक नहीं करते क्यों तो मीमांसकों के यहां वो फल के बिना कोई कर्म करने का मतलब ही नहीं होता इसलिए वो नहीं मानते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम लिया भगवदगीता का नाम लिया कि आप नहीं मानते शायद आप नहीं जानते कोई बात नहीं हम तो भगवान को मानते हैं क्योंकि पूर्व हिमांशा को भगवदगीता का उदाहरण भी नहीं देते क्योंकि भगवद्गीता को वो मानते नहीं आ, वो इसलिए उनका उदाहरण नहीं देते उनका उदाहरण देते तो बहुत कुछ सुलझ जाता उनके सारे समस्या खत्म हो जाती लेकिन वो नहीं लेते वो तो स्मृतियों में तो मनस्मृति आदियों को लेते हैं और उसी में उनका चलता है तो इसलिए भाष्यकार ने कहा हम तो भगवत गीता को मानते हैं तो भगवत गीता में स्पष्ट ही कहा यज्ञादान तब्चय भावना मनीषिणाम स्वे स्वे कर्मण्य अभिता संसिधि लभदे न रहा कर्मण्यवाधिकारस्ते बहुत तत्र तत्र कितने सारे बहुत सारे कहा इसलिए उसमें कोई चिंता करने भगवान को तो इतना तक कहा कि कर्म फल को त्याग करके कर्म करना है संन्यास है यहां तक का शब्द का प्रयोग भगवान के हिसाब से ऐसे सर्वकर्म सब कुछ चार, छोड़ छाड़ करके चुपचाप सन्यास लेना सीधा सीधा नहीं है वो तो भाष्यकार ऐसा तात्पर्य निकालते हैं लेकिन भगवान ने तो ये कहा कर्तव्य मित्तीवा यर्म कर्तव्य रूप में जो कर्म है सन्यास मोट सन्यास योग में भी ऐसा का वो सात्विक भाव में कर्तव्य रूप से मान करके जो कर्म करते हैं उन कर्मों को तो मैं संन्यास मानता हूं और कार्य वो करना ही चाहिए उसको तो छोड़ना चाहिए यज्ञ दानादि कार्य ही है करना ही चाहिए ऐसा कहा तो उस पर जोर देते हैं अब वो कैसा करना चाहिए वहां भाषा में आप देखेंगे अनभिसंधाय फलम संधान करना मतलब जोड़ देना फल का चिंतन करना अभी फल के चिंतन किए बिना आप जब कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो वो कर्म मोक्ष का साधन बन जाता है और उसके विशेषण देखिए फल के बिना अनुष्ठितानी इतना दिन कौन अनुष्ठान करता है मुमुक्षु हो वो मुमुक्षु होना पड़ेगा मुमुक्षु के बिना आप फल के बिना कर्म नहीं कर सकते मुमुक्षु हो तो आप फल छोड़ करके कर्म कर सकते अब किसी को भी आप कहो फल छोड़ करके कर्म करो ऐसा नहीं होता पहले उसको मुमुक्षु बनाना पड़ता है उसके बिना आप बोलो ना निष्काम कर्म करो कोई नहीं कर पाता लोग बोलते हैं ये भगवत गीता में बहुत कहा हमने बहुत प्रवचन सुना निष्काम कर्म करना चाहिए निष्काम करना चाहिए किंतु होता नहीं है उनको इसलिए नहीं होता क्योंकि ऐसा निष्काम कर्म करना है तो पहले उसको मुमुक्षु होना पड़ेगा मुमुक्षु मोक्ष में इच्छा स्थापित करके फिर बाकी कर्म को उसके लिए किया जाता है और मोक्ष के लिए जिन कर्मों को कर, करते हैं हम उसको निष्काम मानते निष्काम की परिभाषा कोई कामना नहीं ऐसा नहीं है वैसा तो अर्थ क्या है निर्गता काम कामना काम, काम यस्मात ऐसे निष्काम शब्द का अर्थ करेंगे लेकिन वहां कामाह का अर्थ जो आहिक फलों को लिया ऐसा कोई भी इच्छा को नहीं लिया कोई भी इच्छा को काम मानते हैं तो आप गलत अर्थ करेंगे निष्काम शब्द का तो निष्काम का शब्द का अर्थ है कि आहिक और पारलौकिक जितने प्राप्य कामित फल है उनको लिया है और कोई भी इच्छा को त्यागने की बात करेंगे तो फिर आप कर्म करने की भी इच्छा नहीं कर सकते तो इच्छा के बिना कर्म कैसे हो सकता तो मन काम करेगा का ही नहीं तो आपको कर्म के बारे में इच्छा करनी पड़ेगी फल छोड़ने बात, बात दूर के है। तो कर्म करने की इच्छा तो करनी पड़ेगी तो वो तो इच्छा होती है तो तब तो वो इच्छा को यदि छोड़ देते हैं तो फिर उससे कोई काम नहीं होता वो निकम बन जाता है और उसका जीवन ही निष्फल होता तो यदि निष्काम शब्द का गलत अर्थ करते हैं तो उसका जीवन निष्फल हो जाता है यदि निष्काम शब्द सब, का अर्थ मुमुक्षुदा सहित करते हैं तभी निष्काम हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता इसलिए कहा यज्ञादी नहीं मुमुक्ष निष्काम रूप से हो जाता मुमुक्षु के लिए वो निष्काम हो जाता है क्योंकि मोक्ष जाता है कोई पूछते हैं बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न होता है ये मुमुक्षुदा जो भी वो भी तो इच्छा ही है ना हाँ पूछते मोक्ष का फल जो चाहता मोक्ष भी फल चाहते हैं ना मोक्ष भी एक फल है एक पुरुषार्थ तो मोक्ष की इच्छा क्या इच्छा नहीं है क्या तो निष्काम में मोक्ष की इच्छा भी छोड़ देनी चाहिए ऐसा पूछते हैं लोग लेकिन क्या है मोक्ष की इच्छा तो परिभाषित रूप से उसका डेफिनेशन देखा जाए तो इच्छा मोक्ष पाने की इच्छा उसी का अल्थ है मुखा लेकिन वो इच्छा इच्छा के स्वभाव वाली इच्छा नहीं वो कामना कामना के स्वभाव वाली कामना नहीं है तो कामना का स्वभाव होता है बंधन दुख ये जो कामना जैसी आपको दिख रही है यह स्वयं कामना को नष्ट करने की कामना है इसीलिए वो बंधन का कारण नहीं बनती है और वो तरद ही शोक आत्मावित शोक से मुक्त करने के कारण बनती है और मुक्ति की कामना वो कोई कामना ही नहीं करती अब कोई बंधन में फंसा हुआ है वह मुक्त होना चाहता है वो कोई कामना करते हो क्या हुँसा? और कोई रोग रुग्ण हो गया उसको रोग से मुक्ति चाहिए ये कोई कामना नहीं है और रोग से मुक्ति ये इच्छा भी छोड़ देनी चाहिए ऐसा नहीं कहना सही मतलब व्याख्या करते करते ऐसे भी लोग कह देते होंगे कि ये रोग कोई आता हो स्वाभाविक होता है और सुख की इच्छा तो होती है स्वाभाविक लेकिन जो स्वभाव से प्राप्त है उससे इच्छा छोड़ देने चाहिए खाने की इच्छा छोड़ दो पीने की इच्छा छोड़ दो सोने की इच्छा छोड़ दो फिर ये इच्छा छोड़ ऐसी इच्छा छोड़ने की बात निष्काम भाव से नहीं कहते वो गलत है ऐसा नहीं कहते वो तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है वो तो होता ही नहीं ये विशेषण लगाया वहां कि मुमुक्षु हो और फिर कर्म करें यज्ञादि रूप से साधन करें कुछ भी करें युद्ध करें कुछ भी करें अभी अर्जुन के लिए तो वहां युद्ध की बात है सारे उपदेश देने के बाद ऐसा कहा सब ने मुखक्ष शब्द लगा दिया तो ज्ञान साधना नि तब वो ज्ञान के साधन हो जाते तब अंधकरण शुद्धि उससे होती है इसकी प्रक्रिया फिर हम बताएंगे तस्माद यज्ञादीनी शमदमादीनी अब जो कह रहे हैं संग्रह वाक्य देखिये ये प्रकरण का यानी यह अधिकरण का समाप्ति में भ्रष्टाकार क्या कह रहे हैं अब क्या तस्माद उन्होंने आपके सारे अब सब कुछ समझा दिया इसलिए यज्ञादीनी यज्ञादि और समाधिनी यज्ञादि से क्या लेना है दान और तबस जो वहां कहा समाधि में समदि जो कहा इन सब को यथा आश्रम हां यह विशेष है जो सन्यासी के लिए कहा गया वो गृहस्थ नहीं करना चाहिए और जो गृहस्थ के लिए कहा गया वो सन्यासी नहीं करना चाहिए यज्ञादि तो सन्यासी के लिए है ही नहीं तो यथा आश्रम कहा जैसे आश्रम में अभी यज्ञादि भी साधन है मोक्ष के लिए कहते हैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी भी यज्ञादि करे ऐसा संभव नहीं है ब्रह्मचारी और सन्यासी तो आदि नहीं करते नहीं करना चाहिए में आहुति डालने का अधिकार उसको नहीं वो अनधिकारी है उसको और ऐसा कहा कि कोई सन्यासी यदि ये यज्ञ करता है ना देवदा को आहुति देता है तो देवदा नाराज हो जाते है वहां से भाग जाए क्योंकि सन्यासी को देवदा सम्मान करते हैं इसीलिए देवदाओं को भी पूज्य होता है क्योंकि देवदाओं को भी आत्मा बने हुए ऐसे करते भाष्यकार इसमें ब्रदार नहीं बढ़ सकते तो अब वो ऐसा जो देवदाओं के पूज्य होते हैं ऐसे जो सन्यासी है जो पहले तो देते थे अब वो आकर के देवता को कुछ देंगे तो वो लेंगे ही नहीं एक तो यह समस्या नहीं लेते हैं। और दूसरा क्या है कि देवदा उन्हीं से भविष्य लेते हैं जिनके गले में उपवीत हो और सिर में शिखा हो और जो कर्म करने का अधिकारी हो उन्हीं के हाथ का लेते तो उन्हीं के द्वारा सहाकार किया हुआ लेते अब ये तो जन्म से कोई हो सकता है अधिकारी थे ऐसा हो सकता लेकिन अब जो है वो सब छोड़ दिया हो। वो लेंगे तो वो लेंगे जैसा आप जो है ना जिनसे नहीं लेना चाहिए उनसे तो आप अन्ना आप भी नहीं लेते हैं मनुष्य भी नहीं लेते तो देवता क्या लेंगे तो देवता वैसा भी भाग जाएंगे इसलिए भविष्य आदि देने का अधिकार नहीं है सन्यासियों को तो यथा आश्रम सोचना चाहिए अब गृहस्थ होगा तो गृहस्थ को तो नित्य कर्म करना चाहिए और नित्य पूजन अर्पण तर्पण सब करना चाहिए दान करना चाहिए सब कुछ करना चाहिए श्राद्ध करना चाहिए वो सारा करने का फल उनको मिलेगा इन सब को करते हुए और इसी प्रकार ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होगा तो ब्रह्मचारी के आश्रमित जो कर्म है ब्रह्मचारी को यज्ञ करने के लिए नहीं कहा क्योंकि यज्ञ करने के लिए उनके पास कोई सामग्री नहीं और यत्न करने के लिए यज्ञ के साथ में जो है पत्नी भी चाहिए पत्नी के बिना सपत्नी के होता है पत्नी तो है नहीं इनकी तो अब जो ब्रह्मचारी है वो यज्ञ नहीं कर सकते वो समिदा धान जो कर्म होता है वो लौकिक अग्नि में होता है आहिद अग्नि में नहीं होता वो जो कर्म होता है वो करते हैं ऋषियों को दान देते संविधा दान देते गुरु को संविधा दान देते वो कर्म होता है वो यज्ञ के कोटि में नहीं आता है ये यागे आदि में नहीं आता वो नित्य कर्म में आता वो करते हैं उसको छोड़ करके कहीं भी उसको भी कर्तव्य के रूप में नहीं कहा तो ये भी आश्रम कर्म से बाहर हो गया अब वहां उनके लिए क्या कहा कि यदि वो ब्रह्मचारी होकर के गुरुसेवा करता तो गुरुसेवा करना उसका प्रथम कर्तव्य और उसके बाद में गुरुसेवा के बाद जो शेष समय रहता है उसका अध्ययन करना जो स्वाध्याय करना वो करता है अध्ययन प्रथम कर्तव्य नहीं है गुरु सेवा प्रथम कर्तव्य है और उसके बाद में अध्ययन कर्तव्य है और तत्सबी जो शवजादी नियम आदि नित्य आदि उसी में आते हैं और गुरु के आदेश के अनुसार ही इन सब का पालन करना चाहिए और गुरु को अन... गुरु के अनुकूल होकर के इनका सब का पालन करना चाहिए सब पहले आपने सुना गुरु के अनुकूल होकर के विचार करने के विषय में सब आया था गुरु के सेवा करते समय क्या, क्या क्या करना चाहिए सब विचार हुआ तो ये उनका कर्तव्य हो गया इस प्रकार से मान का सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो अरण्य में रहते हैं उनका कर्तव्य इसलिए भाष्यकार ने कहा ये आदि कर्म करने का अर्थ ये सबके लिए कहा ऐसा नहीं कोई भी आश्रम में मुमुक्षु हो सकता है तो उस आश्रम में जो कर्तव्य उनके लिए विहित है यथाश्रमम सर्वाणी आश्रम कर्माण जिस आश्रम में जैसा है इसी प्रकार सभी आश्रमों के कर्मों का पालन करते हुए विद्योत्पत्तों अपेक्षितवयानी विद्या उत्पत्ति के लिए कि सारे आश्रम कर्म अपेक्षित है एक वाक्यों का तथा भी एवं विदित विद्या समयोग और उसके बाद में तथा भी एवं विद एवं विद शब्द का प्रयोग किया तस्माद एवं विद छांदो दांत ऐसा कहा छांदोदांत वाक्य में तो एवं विद माने इस प्रकार से आत्मा का स्वरूप जो जानता हो तो महिमा ब्राह्मणस्य से अनवर्ध इत्यादि स्वरूप जो पहले बताया उस स्वरूप से आत्मा को जानता हो उस व्यक्ति का विद्या संयोग विद्या के साथ संबंध है और प्रत्यासनि विद्या साधनानि समाधि विद्या के साथ उस समाधि का संबंध है कर्म का भी संबंध है लेकिन क्रम से किंतु कर्म की अपेक्षा ये जो समाधि साधन है विद्या के प्रति प्रत्यासन्न है यानी बहुत निकट है आसन्न का अर्थ होता है निकट और ये अत्यंत निकट है समाधि साधन के बिना विद्या के पास आप नहीं पहुंच सकते तो समाधि साधन विद्या के निकट होने से इनको विशेष अनुष्ठान करना पड़े। विविधिशा संयोगा और विविधिशा संयोग करके पहले कहा यज्ञादियों को तो बाह्यतराणी तरणी निधि विवेक तो विविधिशा संयोग करके यज्ञादियों का कहा गया इसलिए यज्ञादि समाधि के तुलना में बाह्य साधन है ऐसा समझना दोनों को अलग करके बताया एक तो सन्निकृष्ट है यानी आंतरिक साधन है समाधि और विदिशा संयोग होने से साधन है। ये भेद है यज्ञादी नीति विवेक ऐसा आपको विवेचन करना चाहिए इस प्रकार दोनों को यहाँ साधन के रूप में क्रम से स्वीकार किया गया है इति ष्ठम सर्वापेक्षा अधिकरण इस प्रकार से ष्ठ सर्वापेक्षा है इसका भाष्य वाक्य पूरा हो गया अब टीका बाद में ओम देखमतः पौर्णमिदर्ण मुदश्यते पूर्णस्यूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति, शांति, शांति, शांति, शांति, शांति, शांति की